इसके साथ ही दो तीन प्रश्न हैं एक है अनन्या कुमारी जी का झारखंड से मन को स्वस्थ कैसे रखा जाए यह उत्तर आज वैसे अरुण जैन जी के प्रश्न के साथ हो गया जहाँ विचारों की बात की थी उन्होंने दूसरा लता सेन जी का प्रश्न था कुरुद धमतरी से सुख का अर्थ क्या है यह प्रश्न भी लगभग सचिन जी के उत्तर में आ गया था कि हम लोग कौन हैं तो सुख का अर्थ क्या है एक बार और भैया बताना चाहेंगे ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि क्या हम अब तक सुख को ठीक से पहचाने हैं कि नहीं पहचाने देखिए थोड़ा थोड़ा अपने ज़िंदगी को टटोली है इस ये जब बातें हो रही हैं तो अपने में अपनी जिंदगी को सामने रखिए अभी किस प्रकार से हम सुख को पहचाने हुए हैं अगर बहुत मोटा मोटा बात करें तो सामान में सुख को हम पहचाने कोई जो सामान हमारे पास नहीं है वो सामान आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे ऐसा हम माने और वहीं पर जो सामान हमारे पास है उसमें हमको सुख नहीं दिख रहा है ये भी ये भी इसमें बनाया हुआ है जो सामान नहीं है वो आ जाने से सुखी जो सामान आ गया उसमें कोई सुख नहीं एक और सुंदर बात आप देख सकते हैं कि कोई खरीदार है और कोई बेचवा है अभी देखिए कैसा कहानी बचा है बनाए इसमें कि एक आदमी ऐसा है उसके पास बहुत सारा सामान है और उसको लगता है कि ये सामान को यदि मैं बेच दूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा है ना तो दुकानदार क्या करता है वो भी सुखी होना चाहता है सामान को बेचकर और आप क्या करना चाहते हैं आप उस सामान को खरीद कर सुखी होना चाहते हैं आगे द्वंद्द पहला द्वंद्व बताया कि सामान में सुख है और उसको जो सामान आ गया उसमें तो सुख नहीं दिख रहा लेकिन जो नहीं है उसमें सुखी हो जाएंगे तो कहीं कहीं भ्रम हो गया दूसरा भ्रम की जगह बनी सामान में सुख है एक आदमी उसको बेच के सुखी होना चाहता है दूसरा आदमी उसको खरीद के सुखी होना चाहता है आप देखिए क्या हो गया कहानी दूसरे स्तर का देखेंगे तो ये समझ में आ रहा है कि शरीर में कोई संवेदनाएँ होती हैं जिसको हम बोलते हैं रूप रस गंध स्पर्श ध्वनि इन संवेदनाओं के लिए हम कुछ करेंगे स्पर्श को है ना स्पर्श के लिए कुछ करेंगे गंध के लिए कुछ करेंगे तो हमको कोई किक मिलता है जैसे हमको भूख लगती है खाना खाते हैं तो एक स्वाद मिलता है एक प्रकार का वो जीवन में किक होता है वो किक से हम ये मानते हैं संवेदना बुष्ट होती है उससे हम ये मानते हैं कि हम सुखी होते हैं है ना लेकिन इसमें दिक्कत क्या है अगर भूख नहीं लगी या जैसे हम भूख लगती है तो पहली रोटी खाते हैं उसमें ज़्यादा किक लगता है दूसरी रोटी में कम लगता है तीसरी में और कम लगता है चौथी में और कम लगता है इस प्रकार से लगता है ये कि वो किक कम होती जा रही है तो हमको सुख कम होता जाता है तो संविदनाओं में आज जिसमें सुखी होते हैं थोड़ी देर बाद उसमें नहीं होते तो पुनः फंस गए तो ये दोनों तरह के सुख आपने करके देखे फिर तीसरा ये निकल के आया कि अपने घर में बोर हो गए भाई इन दोनों से करते करते बोरोगे तो कोई दूसरी जगह चलते हैं तो आप पर्यटन में चले गए है ना पर्यटन में गए भाई तो वहाँ पर भी जाके देखे तो जो कोई भी पर्यटन की स्थली पहली बार देखी उसमें जो इतना सुख आया दूसरी दोबारा में नहीं आया तिबारा में उससे भी कम हो गया इस प्रकार से पूरी धरती घूम लिए अभी देखिए जिस प्रकार से हम सुख तलाश रहे हैं तीनों तरह के मॉडल ये आए चौथा मॉडल और है हो उस पर भी बताते हैं चौथा मॉडल ये हो गया कि संग्रह कर लो भाई क्योंकि सारा सामान संवेदना और पर्यटन ये सब तो तभी चल पाएगा जब हम यानी कि हमारे पास पैसा होगा तो तो अंतहीन पैसा हमको इकट्ठा करना है तो संग्रह करने लगे संग्रह करने चले गए तो एक हज़ार लाख करोड़ ऐसा इकट्ठा करते चले गए तो उसमें भी वही कहानी बदली कि बनी कि जो जो आ गया उसमें कोई सुख नहीं है अब जो आएगा शायद उसमें सुख है इस प्रकार से अपने आपन पूरे देश में देखते हैं कि ढाई अरब ढाई लाख करोड़ वाले चार लाख करोड़ वाले लोग भी सुखी नहीं हैं उसका प्रमाण अपने को दिखता रहता है उतना हर आदमी संग्रह कर पाए उतना धरती में सामान ही नहीं है अगर उनका भी मॉडल ले लें ले तो हम ऐसे हो नहीं पाएंगे शायद अगर हो भी जाएंगे तो सुखी नहीं इतना तो तय है ये चौथा मॉडल हो गया पांचवा मॉडल और आपके सामने शेयर कर देता हूँ पांचवा मॉडल ये हुआ कि हमारा नाम हो जाएगा दुनिया में तो हम सुखी हो जाएंगे और नाम होगा तो पैसा अपने आप आ जाएगा इस प्रकार से पाँच तरह के मॉडल में अपन मोटा मोटा जीने के प्रयास किए हैं और भी छोटे छोटे आप बहुत सारे ढूंढी सकते हैं लेकिन इसमें ये बात समझ में आ जाए कि पांचों तरह के मॉडल में काम करने वाला एक से अनेक सभी आदमी इस पूरी धरती को बर्बाद करने में ही सहयोगी रहे यदि संवेदनाओं को राज़ी करने गए तो हमने देखा कि हमने अपने शरीर को बर्बाद किया इस संवेदनाओं का सदुपयोग भी हम नहीं कर पाए इनका इन पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो शरीर स्वस्थ नहीं रहा यदि हमने सामान से सुख को पहचानने की कोशिश की तो संग्रह में गए तो धरती को खोद खोद के हमने अपने घर भरने की कोशिश की कितना बड़ा विडम्बना है कि हमारा घर धरती पे बना हुआ है है ना धरती को खोद कर हम अपने घर को भरने का जो सोचे अब जहाँ घर बना हुआ उसके नीचे पोला हो गया इस प्रकार से हमने धरती को बर्बाद किया ही नाम के लिए जितना लड़ाई हुआ है और लड़ाई के आखिरी में जो जो भी हुआ उसके अर्थ में युद्धि हुआ तो धरती को पुनः बर्बाद किए इस प्रकार से देखेंगे कि पाँचों प्रकार से जो हमने सुख को पहचानने का प्रयास किया है उसमें कहीं ना कहीं सुखी हुए इसका कोई प्रमाण नहीं मिला और देखेंगे तो बर्बादी की ओर ही हम लोग गए हैं अब ये जो आदरणीय नागराज जी ने जो भी अनुसंधान किया जो शोध किया रिसर्च किया उसमें जो एक सुख की परिभाषा हमको मिली है कि हम सब लोग अपनी उपयोगिता को पहचान कर सुखी होते हैं क्या होते हैं हमारी कोई उपयोगिता है जैसे झाड़ू हमारे घरों में देखेंगे तो झाड़ू की भी उपयोगिता है प्लेट की उपयोगिता है मानव की कोई उपयोगिता नहीं है तो इस प्रकार से मानव खाली का खाली रह गया तो हम सब के लिए है ना केवल और केवल अपनी उपयोगिताओं को जानने में ही अपने महत्व को पहचानने में ही सुख है मानव जैसी सबसे विकसित इकाई प्रकृति में वर्तमान में ज्ञान के अभाव में समझ के अभाव में सही शिक्षा के अभाव में सही व्यवस्था के अभाव में अपनी उपयोगिता को नहीं पहचान पा रही है और उपयोगिताओं को सिर्फ धन कमाने तक जोड़ के देख रहे हैं तो वो पूरा नहीं पड़ रहा है तो मानव की उपयोगिता क्या है इसको बहुत ठीक ठीक समझा जा सकता है हम लोग समझ गए हैं ऐसी उपयोगिताओं के साथ जीने पर ही हम सुखी होते हैं उपयोगिताओं को समझ के सुखी होते हैं उपयोगिताओं के साथ जीते हैं तो सुखी होते हैं और उसमें देखते हैं तो जो बर्बादी का कार्यक्रम था वो आबादी का कार्यक्रम बनना शुरू होता है और किस प्रकार से एक परिवार आबाद होता है अनेकों परिवारों के लिए आबादी का रास्ता शुरू होता है और अनेकों परिवार जब आबाद होने लगते हैं तो एक गांव आबाद होने लगता है एक गांव आबाद होता है तो कई गांव आबाद होने शुरू होते हैं और इस विधि से पूरी देश और दुनिया आबादी को चल देती है इतनी सुंदर यात्रा शुरू हो चुकी है भाई है ना इस रेडियो के माध्यम से आप सब लोगों को संकेत दे रहे हैं कि यात्रा शुरू हो चुकी है आप इसका अध्ययन कर सकते हैं आप भी आबादी की राह में चल सकते हैं अपनी उपयोगिता को पहचान सकते हैं सुखी हो सकते हैं धन्यवाद बहुत सुंदर